सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक 19 अपने से विराट की तलाश मर्द है जग में पलटू दास इस पाही मर्द है जग में पलटू दास मन मारे सिर गिरी पड़े तन की करे नास। ना मैं किया न कर सकूं साहिब करता मोर ना किया न करी सकूँ साहिब करता मो ना किया न करी सकूँ साहिब करता मो करत करावत आप है पलटू पलटू सो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 और गिरा देगी शीस को और मिटा देगी अहंकार को मजधार में डूब जाओगे और पालोगे किनारा मन मारे सिर गिर पड़े तनकी करे नास नाम किया न कर सको साहिब करता मोर करत करावत आपु है पलटू पलटू सोर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 कठपुतली तो फिर देह है मन है और सब कुछ तुम हट गए पीछे तुमने तो सृष्टा के साथ अपना तादात्म पा लिया करत करावत आपु है पलटू पलटू सोर खुद करता है और इस बेचारे पलटू का सोर मचता लोग कहते हैं पलटू ने ऐसा किया पलटू ने वैसा किया करत करावत आप है पलटू पलटू सोर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 रोज तो मौजूद हैं कल मिल लेंगे परसों मिल लेंगे जब मैं बंबई छोड़ दिया तब उन्हें स्मरण आया और फिर आए पुनः सो बंबई नहीं गए फिर रुके से रुके रह गए फिर मैं ही उनका घर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 पड़ा हुआ पत्थर हो गए